मत में मौसम भेद माना जाता है इच्छा आदि आत्मा गुण है आत्मा में सामवाई सत्पन्न होते ऐसा मानते इच्छा आदि के भेद से कहीं इच्छा कहीं सुखो कहीं दुखो कहीं ज्ञान कहीं नहीं हो ये सब भेद से आत्माभेद सिद्ध करते है उसके ऊपर निराकरण करते आत्मा के साथ इच्छा आदि का संबंध नहीं हो सकता है संबंध होने के लिए अत्यंत भिन्न यदि है इच्छा आदि आत्मा से तो द्रव्य के साथ उनका संबंध नहीं होगा इच्छा आदि का अत्यंत भिन्न भिन्न हिमाचल में संबंध नहीं होता है अब संयोग नहीं होता है प्राप्त प्राप्ति संयोग इच्छा आदि अत्यंत भिन्न हो संबंध नहीं होगा ऐसे कहने पर सिद्ध पूर्व पक्षी ने कहा अवित सिद्ध होने के कारण संबंध हो जाएगा तो के ऊपर तो विचार चल रहा है का क्या है? अवित सिद्ध के लिए विकल्प अपृथक कालत्व अपृथक देशत्व अपृत स्वभावत्व अच्छा समय है उत्तम अपृव देश का निराकरण क्या संतो पटो का भिन्न देश है अपृथव स्वभाव उत्तम होगा पृथ्वर स्वभाव हो जाएगा तो स्वभाव उत्तम अर्थात अच्छा तो पृथ्वस्वभाव नहीं है तो पृथ्वस्वभाव नहीं एक स्वभाव तो भेद को निराकरण हो जाएगा रूप इच्छा और को विभाग कि योग्यता नहीं है, चाहिए सिद्ध कहेंगे तो देवदत्ता आदि के साथ, साथ, साथ संयुक्त विभाग होता है तो अभी तो सिद्ध नहीं होगा अवै अभय समवाय सम्बंध का अलग संबंध है अथवा नहीं समवाय संबंध का यदि अलग संबंध मानेंगे नए तो वैशेषिकाते स्वरूप संबंध से समवाय संबंध रहता है अलग संबंध नहीं कह कहकर के प्रतियोगी अनियोगी अन स्वरूप से मानते हैं तो सिद्धांत पूछते समवाय संबंध का अन्य संबंध मानेंगे या नहीं जैसे संयोग घटभूतल का संयोग संयोग घट में और भूतल में है समवाय संबंध से वो संयोग तो का यदि भूताल में संबद्ध नहीं होगा तो भूताल में घट का संबंध कैसे सिद्ध होगा इसे संयोग भी भूताल में संबद्ध मानते हैं इसी प्रकार जो स्वामिक संबंध है द्रव्य के साथ गुणों का अवयवी के साथ अवयव का ये जो संबंध है वो भी संबद्ध होना चाहिए प्रति दोनों के, के साथ संबंध यदि अलग संबंध माने उस सम्बंध का भी अलग संबंध हो इस अनुभव जो से और द्वितीय पक्ष को ही यदि संबंध नहीं ही मानेंगे तो उसके समवाय द्रव्य से अन्य होकर के संबंध कहना चाहिए पूरा पिछले ने कहा समवाय नित्य सम्बन्ध है नित्य संबंध होने का ना उसके लिए अलग संबंध मानना कोई जरूरत नहीं तो सिद्धांतिका समवाय सम्बंध बताओ नित्य संबंध प्रसंगात पिथो कहने को बता संबंध नित्य है समवाय संबंध वाले द्रव्य गुण भी नित्य संबंध उनका है होगा पृथक तो भेद नहीं होगा एक ही हो जाएगा द्रव्य में गुणा नित्य रहेगा में द्रव्य नित्य है, तो संबंध वाले नित्य संबंध हो जाएगा भेद नहीं होगा तथा नित्य संबंध तो समवायता द्रव्य गुणादि नाम अति तदव भेद से कदाचित अनुकल भाग द्रव्य गुण में हमेशा ही गुण द्रव्य में रहेगा नित्य संबंध हो करेगी कभी भेद उपकलम्ब तो नहीं मन से त्रिथोत्व प्रथा अनुभव प्रति भेद ज्ञान नहीं होगा संयोग से समवाय साम्यम सकारण सूच्यते तथा तो चमवाय संबंध एक चकार दिया है संयोग का भी इस प्रकार मानेंगे अलग संबंध नहीं नित्य संबंध मान जैसे समवाय का अलग संबंध नहीं तो संयोग भी घटभूतल का संयोग है रह जाएगा नित्य संबंध रहे भी समवाय समान हो जाए उसके लिए अलग संबंध तो तो के मानते हैं है गुणादिनांच समवायसाधीना अत्यंत भेद हिमवद संबंध अनुभव के परतंत्र का व्यवहार आसिधि समवाय संबंध का यदि के समवायों के साथ समवाय भी गुणाधीनाश द्रव्यण समवाय वाले को समवाय कहेंगे गुणादि नाम द्रव्यण गुण के साथ द्रव्य का समवाय संबंध है समवाय हो गया द्रव्य गुणादि इसे अत्यंत भेद होगा अवयवी अपने अवय में समवाय सम रहता है तो अवयव और अवयव दोनों हो गए समवायी अत्यंत भेद होगा द्रव्य से गुण अवयव अवयवी से अवयव भिन्न होगा अत्यंत जैसे हिमालय और विंध्य अत्यंत भिन्न है अत्यंत भिन्न होने से उनका संबंध ही नहीं होता संविधानों को पते से तंतुपट ऐ ऐसे यदि हिमालय विंध्य जैसे अत्यंत भिन्न होंगे तो तंतुपट का संबंध ही नहीं होने सामवा संबंध कैसे होगा द्रव्य में गुण यह भी यदि अत्यंत भिन्न है तो संबंध नहीं होगा हिमालय विंध्य जैसे तेस परतंत्रता व्यवहार आश्रिति गुण में गुण ही परतंत्र द्रव्य में आश्रित है परतंत्रता द्रव्य में आश्रित होने पर ही परतंत्र होगा यदि संबंध नहीं हुआ द्रव्य में आशित नहीं हुआ तो गुण में जो परतंत्रता व्यवहार वो सिद्ध नहीं होगा अत्यंत पृथक्च द्रव्यादिनापर्श द्रव्य हो अनुपति अत्यंत पृथक द्रव्यादिना द्रव्य अपने अवयव से अथवा द्रव्यों का गुणों के साथ यदि अत्यंत भिन्न भेद मानेगी तो स्पर्शव अस्पर्श द्रव्य स्पर्श वाले एक द्रव्य एक द्रव्य ये असंबद्ध द्रव्य शीतोष्ण स्पर्शवती स्पर्श वाले विशेष तो स्पर्श कर दिया शीतस्पर्श वाला हिमालय उपर्श वाला विंध्य उसमें हिम नहीं होने सी इस करके उनका जैसे संबंध नहीं होता हिमालय विंध्य में तो स्पर्शव स्पर्शवद्ध द्रव्यवरीव हिमालय जिंदगी की जैसे षीय अर्थ में तो संबंध नहीं होगा अत्यंत भिन्न होगा तो अथवा दूसरे प्रकार टिप्पणी का कोई स्पर्शव घट आदि अस्पर्शन आदि इन दिनों तो तो का किंतु इसका निराकरण किया क्योंकि घट आकाश संबंध मानते हैं तो स्पर्शवद स्पर्शव द्रव्यवरीव जो भाषी है विशेष स्पर्श लेना शीत स्पर्श वाले हिमालय असीत स्पर्स ये विंध्य में दोनों का जैसे संबंध नहीं होता है वैसे द्रव्य अपने अवयव से द्रव्यों का एक गुणादि के साथ अत्यंत भेद मानेंगे तो संबंध नहीं होगा ठीक इच्छादयो न आत्म गुणा उपज न पाया बत्वा रूपादिव रूप रसादि आत्मा के गुण नहीं ये वैशेक न्याय के लोग मानते हैं जैसे रूपादि गुण नहीं क्योंकि इसमें उत्पत्ति होता है उपजन अम हेतु यहां उपजन अपाय तत्मगुण भिन्न उपजनपायजन उत्पत्तिश रूप में वहत्मक गुण नहीं इच्छा आदि नाश होने से भी वह गुण नहीं होगा व्याप्ति हुई यत्र यजन अपाय त आत्मगुण भिन्नम था व्याप्तिगृहित होने पर इच्छा आदि भी उपजन हेतु तो हे तो नहीं होगा यदा आत्मा नित्य आत्मा को पक्ष बना करके उसमें अनित्य गुण नहीं रहेगा अनित गुणवान न अनित्य गुणवान अनित्य गुणवत्व भाव अनित गुणा भाव साध्य नित्य त्र्यत्व तथा तर अनित्य गुण अभाव उसे व्याप्ति नहीं मिलेगा वेदांत में क्योंकि आत्मा ही केवल नित्य है बाकी कोई नित्य ही नहीं तो व्यक्ति की व्याप्ति है ये अनित्य गुण अभाव अनित्य अनित्य गुण अनित गुणवत्व अनित्य गुणवत्म अनित गुण नहीं मतलब अनित गुण है साध्य है अनित्य गुण अभाव साध्या होगा अनित्य गुण अनित्य गुण देहादि में है घटादि में है तत् हेतु नहीं नित्यत्व हेतु नहीं नित्यत्व का अभाव यध्या अभाव तेतु अभाव यहाँ अनित्य गुण अभाव का अभाव अर्थात अनित्य गुण है वहाँ वहाँ नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व देहादि घटादि में ये व्यक्ति की व्यक्ति और आत्मा में नित्यत्व होने से अनित्य गुण अभाव नहीं अनित्य गुण न अनित्य गुण अनित्य गुण नहीं रहेगा अनित्य गुण का अभाव रहेगा न केवलम आत्मनु अनित्य गुण न आय के लोग आत्मा में अनित्य गुण मानते वेदांती सिद्धांत ने कहा आत्मा में अनित गुण नहीं हो सकता क्यों स्वयं नित्य है न केवलम आत्मनु अनित्य गुणत्व अनित्य तो प्रसिद्ध अनित्य गुण जिसमें मानेंगे स्वयं अनित्य हो जाएगा ये दोष केवल इतने नहीं किंतु अन्य दोषद्वयम दुष्परिहर ये बाधकातरमाहत अन्द्र दोष दो दोष है इसका परिहार अशक्य ये बाधक रहते भाष्य में इच्छादी उपजन अपायवत् गुणवत्ते आत्मन अनत्यता प्रसंग इच्छादी उपजन अपाय वाले आत्मा ऐसे गुण विदि हो तो आत्मा में अनित्य प्रसंग देह फलादिपत सावैवत्व विक्रियावत्विपरिहार्य देह फलादिपत जैसे देह फल पुष्पादि ये और विक्रियावत्व से विकार होता है देह में फलंग तो आत्मा में भी सवैवत्व और विक्रियावत्व देहादिवत देह में जैसे दे गुण उत्पन्न होता है इसी प्रकार आत्मावि गुणवत्म होगा तो सवयवत्व और विक्रियावत्त ये दोष है देहादिपत्व दो, दो देहफ फल में जैसे सवयत्व विक्रियाबत्व है ये विषय इसका परिहार संभव नहीं यदि आत्मनो न इच्छादी गुणवत्त तदा तो तस्वीर बंधा मुख्य अतः स बंधमुक्ष व्यवस्था प्रतिदेह सुख दुखादि विधिता आत्मेद सिद्धि आशंका है वैशे मत के अनुसार पूर्व आत्मनो न इच्छादि गुणवत्तम वेदांति कहते आत्मा तो निर्गुण है साथ ही केवल निर्गुण आत्मा में इच्छा गुण है, तो है ही नहीं तो पूर्व कहता जब इच्छा गुण आत्मा में ही नहीं तो बंधन ही इच्छा सुख दुख ये सब तो करतु तो इसी इस तब बंध है जब इच्छा सुख दुखादि कुछ है ही नहीं तो बंधन ही है बंध अभाव तो मुख्य ना बंधनभूति मुख्य है जहाँ बंध हो तो बंध निवृत्ति मोक्ष होगा बंध ही नहीं तो बंध निवृत्ति रूप मोक्ष न तो बंध मोक्ष व्यवस्था किसमें बंध है किसमें जो साधन करते हैं व्यास आदि में मोक्ष है और ज्ञानी में बंध है ये व्यवस्था कैसे बनेगी आत्मभेदन बिना आत्मभेदन बिना व्यवस्था अनुपत्या प्रतिदेह आत्मभेद सिद्धि सुख दुख आदि विषित आत्मभेद सिद्धि सुख दुखा आत्मव्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा पूर्व शाह सिद्धांतिका तो आकाश से अविद्याध्यात रजधूमला दोषवत्म तथा अविद्याध्यादि उपाधि सुख दुखादिदोषभत् बंधु मुख्याद्वहारिका नकाश एक ही एक आकाश में अविद्या के द्वारा आरोपित होता है रजधूल मलत्त किसी घाटे के अंतर्गत धूल है धूम है तो रजो धूमयुक्त हुआ मल है आकाश में नीला, मेघ दिखता है मल दिखता है अविवे की कल्पना करते तो किसी घटा आवेन्न आकाश में मैरा है धूम है रजो है तो भी आकाश में घटा आवेन आकाश में रजो मल धूल धूम है तो आकाश में से आरोपित किया जाता है आरोपित अविद्या से अज्ञान से आरोपित रज धूम मोल आदि अज्ञान से आरोपित होने पर वस्तु तो उसमें तो उसका संबंध नहीं अज्ञान से तो, में, करता तो, के से तो में भी जल का आरोप करते कि आरोपित जल के साथ मरूमि का संबंध वास्तव नहीं है ठीक इसी प्रकार अविद्या से अध्यारोपित अजधूम मलत्वादि आदि दोष आकाश में ही नहीं तो ठीक इसी प्रकार आत्मा में भी अविद्या अध्यारोपित बुद्धिया उपाधि कृत अविद्या से अध्यारोपित बुद्धिदि उपाधि बुद्धिदिउपाधि के कारण ही सुख आदि दोष है ये दोष का संबंध आत्मा में नहीं दुखादि दोष भक्ति आत्मा में नहीं अविद्या से तो वास्तव में होने पर भी मरु में जल जैसे आरोपित तो होता है उसे आत्मा में बुद्धिदि उपाधि सुख दुखादि दोष नहीं होने परेबी आरोपित तो संभव है आरोप होकर के बंधक आरोप और आरोपित तो बंधक निवृत्ति रूप मुख्य बंध मुख्यादय व्यावहारिका नजर जनता व्यावहारिका रहेगी कारण आवस्तुवाद अविद्या सत्कृत व्यवहार युगा व्यावहारिक बंधादिदिशं क्या पूरे पीछे कहता है अविद्या तो को लेकर जो व्यावहारिक कहते अविद्या तो नहीं। वास्तव नहीं अवस्तुत्वाद अविद्या अविद्या वास्तव नहीं सत्कृत व्यवहार अयोग वास्तव जो नहीं अविद्या उसको लेकर व्यवहार कहते होगा अविद्या तो वास्तव नहीं तो अविद्यात सुख दुख आदि को, को लेकर व्यवहार कैसे किया जाएगा व्यावहारिक बंधा आदि अभ्युभ मिधी और आप व्यावहारिक बंधु मुख्य मानते हैं वेदांति ये सिद्ध नहीं होगा अविद्या अवास्तव है अवास्तव अविद्या को लेकर के बंधव आदि मोक्ष आदि व्यवहार कैसे बनेगा ऐसा शंका करने पर सिद्धांतिक है सर्ववादि भी अविद्यात व्यवहार अभ्यपकमा परमाथा अन्य अविद्यात व्यवहार ही सबको मानना पड़ता है पारमार्थिक आत्मा बंधमुक्त मुख्य आत्मिक नहीं मानते सर्ववाध भी अविद्यावहार अभ्योक मानते वास्तव आत्मा में नहीं अज्ञान से ही अज्ञान से ही सर्ववाध भी अविद्यात व्यवहार बंधमुक्त व्यवहार माना जाता है परमार्थ नहीं है परमार्थ यदि होगा उसकी निवृत्ति नहीं जिसका जो पारमार्थिक स्वभाव है उसका नाथ नहीं हो अविद्यात मनुष्यत् अध्यारोपण लौकिक वैदिक व्यवहार सर्ववाद भी दृष्ट तत्ता से मनुष्य मनुष्यत्व आत्मा में नहीं आस्तिक मानते चार बार केवल आत्मा को शरीर को देह दे को मा आत्मा मानता है आत्मा अलग नहीं मानता है ये तो नास्तिक जितने आस्तिक आत्मा में मनुष्यत्व पशुत्व देवत्व कोई नहीं मानते फिर भी ब्राह्मणों यजित तो मनुष्य के लिए अधिकार है ब्राह्मण ब्राह्मणत्व तो क्षत्रियत्व तो मनुष्य तो ये धर्म आत्मा देह मिला कर देह में ही धर्म है देह का धर्म आत्मा में आरोपित तो करके व्यवहारिक होता है लौकिक वैदिक व्यवहार भी होता है अविद्यात व्यवहार अभ्युम आतिका में अविद्या मनुष्यत्वाद अध्यारोपण आत्मा में मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वादि का अध्यारोपित होता है अविद्यात जैसे ब्राह्मणत्व आरोपित हो मनुष्यत्व आरोपित हो ब्राह्मण्वाद आरोप्य तो मनुष्यत्व यथार्थ है मनुष्यत्व भी आरोप्य है अविद्या करके अभ्यारोपकर्य सर्वादी कोष् मन्ना पड़ता है तत्ता व्यवस्था आ सी मनुष्यवाद अविद्या व्यवस्था उसको लेकर व्यवस्थाबंध मुख्य व्यवस्था बन जाएगी अवैद व्यवहारसमत है तस्मास्माकृद्धम सर्ववादी को अविद्यात आदि लेकर के लौकिक वैदिक व्यवहार मानना पड़ता है तो हमको भी अस्म का भी तथे सर्वम सब कुछ अविद्या मनुष्यत्व सुख दुखादि औधिक उपाधि को लेकर के औाधि के व्यवहार सर्वम आत्मा में होता है पारमार्थिकार्थी से मोक्ष के नादीना व्यवहार नागमत और मोक्ष पारमार्थी स्तर आत्मा में जब वो मुख्य हो जाता है तो कोई भी विवादी उसमें व्यवहार नहीं मानता कुछ व्यवहार नहीं होता सर्व यू सर्वम आत्मीय बाबूत कम्प्य देखना सुनना सब कुछ व्यवहार समाप्त तो है पारमार्थिक आत्मा में कोई व्यवहार नहीं तथा तो मुख्य परेशान व्यवहार सेव अभाव आप मुख्य काल में किसी परेशान सर्वसाम आदि न्यवहार ही नहीं होता है तिर्वाहक तो पारमार्थिक भेद आधे यदि मुख्य अवस्था में व्यवहार होता तो व्यवहारिक भेद सिद्ध करने के लिए पारमार्थिक भेद मानना चाहिए भेद सिद्ध करने भेद ही व्यवहार ही नहीं तो व्यवहार तो का निर्वाह का पारमार्थिक भेद मानना व्यर्थ है यदि मुख्य अवस्था में व्यवहार कुछ होता भेद व्यवहार मनुष्य व्यवहार सुख दुख व्यवहार बंध मुख्य व्यवहार मुख्य अवस्था में कुछ व्यवहार होता तो व्यवहार निर्वाह करने के लिए पारमार्थिक भेद मानते व्यवहार ही नहीं तो उसको किसको निर्वाह करने के लिए पारमार्थिक भेद मानना व्यर्थ है परमार्थ थिक कुछ नहीं आत्म कल्पित भेद भेदवशादी पूर्वक्तर्वव्यवस्था सौ पार्थिकम भेद कल्पना प्रमाण प्रयोजन शून्य कल्पित भी पूर्वोकसर्वव्यवस्था सौ सर्वव्यवस्था हो सकती व्यवस्था हो सकती कल्पित भेद को लेकर के सुख दुख मुख्यादि व्यवस्था हो सकता है पारमार्थिकेद सिद्ध नहीं होगा कल्पित भेद से ही हो सकता है जैसे घटा घटा का स एक आकाश में उपाधि के भेद को लेकर के व्यवहार होता है इसी प्रकार बंधा मुख्य का व्यवहार तो हो सकता है पारमार्थिक आत्मभेद कल्पना के लिए कोई न प्रमाण है ना प्रयोजन है प्रमाण प्रयोजन सुनना प्रमाण तो नहीं और भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं इसे व्यावहारिक भेद मान करके आविद्य के भेद से ही सब व्यवहार हो है तो पारमार्थिक भेद कल्पना के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं तो प्रचार करते ही बातें में आत्मभेद तो कल्पना तस्मात्मेदना वृथ्यताकिर्थेदना सुख दुखादेद सिद्ध भेद सुखदुखादेद अभिद्यवहार भेदगोल कर अद्वैत श्रुतियादावन विरोधम आशंक्य अने अर्शेती वैश्विक न्यायिकोक अनुम से सिद्ध करते आत्म भेद तो प्रमाण से अबद्ध नहीं हुआ क्योंकि ने जो कहा तात्विक भेद का पीछा नहीं कल्पित भेद से लेकर व्यवहार हो सकता है आदि से सुख दुखादि व्यवस्था बंधमोक्ष व्यवस्था ये सब अर्थापति व्यवस्था अनुपत्या भेद कहा था वो अर्थापति ये सो व्यवहार विरोध नहीं होने पर भी अनुमान विरोध अद्य अनुमान सातम से सिद्ध हो जाएगा अनुमान विरोध आतंक्य अनुमान में जो हेतु देंगे अनेकांति तो अनुमान से भी सिद्धांत है ये हेतु अनेकांतिक का व्यभिचार है तत्र तत्र ख्या भिद्रई कार्य सख्या तकाश से न भेदस्ती तत्वेशु निर्णय आकाशेदस्तीजीवेश आकाश से न भेदोस्ती तीवेशु निर्णय रूपम च कार्यम च रूप अलग अलग है भिन्न भिन्न रूप है जैसे जीव का अलग अलग स्वरूप है और कार्य भी भिन्न भिन्न चैत्र का कार्य मित्र का कार्य अलग अलग है समाख्या नाम भी भिन्न भिन्न है भिन्न नाम भिन्न कार्य भिन्न रूप होने से जीव में भेद सिद्ध करेंगे तो सिद्धांत ही कहते रूप कार्य समाख्या तत् तत्री भिदे आकाश में भी घटाकाश मठाकाश रूप हो कार्य भी घटाकाश का कार्य हो मठाकाशी का कार्य अलग हो मठा काशी में अलग वस्तु है बहुत कुछ रहते घटाकाशी में कम रहता है समाख्या नाम भी अलग अलग हो गया तो रूप कार्य समाख्या तत्र तत्र भिन्द <coughs> किंतु आकाश से न भेद होती एक ही आकाश में औपाधिक रूप कार्य समाख्या भिन्न होने पर भी आकाश का भेद नहीं तद्वत् जीव है सुनने नये जीव मिश्रकार रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन भिन्न उपाधिकृत तो औपाधिक तो रूप कार्य समाख्या तो भेद होने पर भी आत्मा में भेद नहीं है हुए श्लोक व्यावर्तन आशंका श्लोक के द्वारा जिस शंका के निवृति होती उस शंका पहले भाष्य में प्रथम पुनर् आत्मभेद निमित्त एवं व्यवहार एकस्म आत्मनि अभिद्यात तो यदि एक ही आत्मा है तो से अविद्यात तो व्यवहार अलग अलग व्यवहार आत्मभेद निमित्त ही वो जैसे भिन्न भिन्न आत्मा है चैत्र सुखी मैत्र दुखी एक स्वर्गम गच्छति एक नरकम गचति एक जन जात अन्य मृत ये सब व्यवहार कैसे बनेगा एक आत्मा में अविद्या होने पर ही आत्मभेद निमित्त जैसे व्यवहार होता है एक ही आत्मा में अभिद्या तो कैसे बनेगा ये आक्षेप है शंका है उसका उत्तर दिन उत्पति कहकर टीका नहीं भेदवादी रूपादि व्यवहार तथे वा, तथा एक आत्मनि आत्मकपक्षे रूपाभेद व्यवहार नोपेदवादेद निपद्यवहार आत्माभेदमाते नएक विशेष आत्मा के भेद के कारण रूपादि व्यवहार रूप, रूप कार्य समाख्या नाम तथा तो एक स्मेव आत्मनि एक आत्मा में भी आपने के पक्षी अब अव्यतवादी मत में रूपादि व्यवहार रूप, रूप कार्य समाख्या ऐसे व्यवहार नहीं हुआ भेद होने से तो अलग अलग रूप होता है अलग अलग कार्य होता है अलग अलग नाम होता है और अद्वैत बाद में एक ही आत्मा है तो रूप भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न कैसे बनेगा तथा विमता जीवान्या होगा जीवाः जीवात्दवंत साध्य करना भिन्न नमक एक हेतु भिन्न कार्यकृत दूसरा हेतु भिन्न रूपत्वात् तृतीय हेतु भिन्ननाम बाले चैत्र मैत्रादी भिन्न कार्यकृत्वाद एक चैत्र कुश कार्यकर्ता है मित्र कुशन्य कार्यकर्ता है भिन्न करतो भिन्न रूप है उसका रूप भिन्न उसका रूप भिन्न अलग अलग है घटपट आदि बस जैसे घटपट आदि भिन्न है तात्विक भेद है क्योंकि नाम अलग अलग है कार्य भी भिन्न भिन्न है रूप भी अलग अलग है जिस प्रकार घटपट आदि में भेद सिद्ध है तात्विक भेद ऐसे जीवन में भी भिन्न नाम होने चैत्र मित्र आदि भिन्न भिन्न कार्य कुछ करता मैत्र कुछ करता चैत्र पचती मैत्र लुना गिन्न कार्यकर्ता दिखते हैं और भिन्न रूपे चैत्र कार्य फल मैत्र एक स्थूल एक बाल एक वृद्ध भिन्न रूप इसलिए आत्म भेद तात्विकेद सिद्ध हुआ ये पूर्वकृषिकर्ता है सिद्धांति कर्ता है अनेकांति के व्यभिचारे घटा का सा दिशो अने व्यवस्थित श्लोकाक्षरण दिखाई आकाश एक कहने पर भी घटाका कार्य का समाख्या सभी कार्य अलग नाम अलग रूप अलग होने पर भी आकाश के भेद सिद्ध नहीं होता तो रूप कार्य भिन्न नाम नामक हेतु भिन्न कार्य कार्यकर्व भिन्न रूपत्व हेतु आकाश में देखी था घटाका समठाका सदमे हेतु हे कि साध्यतात्विक भेद नहीं औपाधिक भेद ऐसा विवेक्षा करके श्लोकाक्षरण निष्पाद उच्य से जान यथा यह आकाशे एकस्म एक ही आकाशे न एक वैशेषिक मानते एक ही आकाशे तो भी उसमें भेद व्यवहार होता है घट करक अपरक आदि आकाशाण अल्पक महत्वादि रूपाणी विद्य घट कर घट करमंडल अपि आकाशाण वह आकाश में सब एक परिमाण ही कोई छोटा है कोई बड़ा है अल्पत्व महत्व आदि रूप भिन्न भिन्न हो गया विद्यंत तथा कार्यम भी भिन्न है उद्योग धारण शयन आदि कार्य जैसे घट आकाश में उदक आहरण कर आकाश में उदक धारण और अपवर्क में शयन आदि अलग अलग, अलग कार्य हो गया और समाख्या एक नम घटाकाश एक नाम नम करकाश एक नाम मठा मठाकाश अलग अलग नाम हो गया तो कार्य सामख्या भेद होने पर भी तत्ता से भिन्ना दिश्यते तो अलग अलग है होने पर भी आकाश का भेद नहीं है शयनादी सामख्या भिद्य संबंध शयनादी भिन्न भिन्न है कार्य तो सामख्यामें भिन्न भिन्न तत्ताचित तब्देन तत्ता दृश्य संसदाशभेद घटा, घटा के भेद, तो अलो अलो के भेद के कारण भिन्न होते हैं घटमठाद भिन्न है तो अलग-अलग नाम होता है चकार अवधारणारिन्ना दृष्य तत्कृता भिन्नाय उपाधिकेद के कारण ही भिन्न नम भिन्न रूप भिन्न कार्य दिते घटाकादीना उक्त हेतु विपक्षे कथम अनेका जहाँ हेतु है हे, यदि साध्य रह जाए तो व्यविचार नहीं हेतु रहे यदि विपक्ष नहीं विपक्षी साध्य अभाव हो निश्चित तो साध्य अभाव विपक्ष साध्य के अभाव हो और हेतु रहे तो साध्य के अभाव होने से विपक्ष हुआ वहां यदि हेतु रह जाए साध्य अभाव तो हेतु में आएगा वही व्यभिचार दोषे अभी घटाका शादी हेतु तो रह गया और उपकार्य भेद है किन्नत विपक्ष तो अभाव भेद वहाँ भी है कभी तो व्यभार नहीं होगा विपक्षी कथम अन्य व्यभिचारी कैसे होगा ऐसा शाम से सिद्धांत कहता है सामने तत्री तत्व का व्यवहार विषय में रूप कार्य सामख्या घटाकाश आदि में भिन्न भिन्न है सर्वो अयम आकाशे रूपादि भेद कृत व्यवहारों न परमा आकाश में जो भेद व्यवहार होता है रूप भेद कू तो, रूप अलग है, अलग है कार्य अलग अलग उसको लेकर व्यवहार होता है आकाश में न परमार्थ है आकाश में वास्तव भेद नहीं है परमार्थ प्रस्तुत तो आकाशा भेद होती है परमार्थ है तो आकाश में कोई भेद नहीं है उत्तर तृतीय पादन भी भर देते आकाश नृतीय पाद उसका उसकी व्याख्या है भाष्य न चा आकाशभेद निमित्त व्यवहार अस्थित अंतरण परोपाधिकृतम द्वारा आकाश के भेद है उसके कारण व्यवहार होता है भिन्न विभिन्न ऐसा नहीं परोपाधिकृत द्वारा अंतरण परोपाधिकृत परोपाधि भट मठादि उपाधि उसके द्वारा ही आकाश में भेद व्यवहार होता है परोपाधिकृतम द्वार उस द्वार से ही आकाश भेद व्यवहार होता है उसके बिना अंतरण बिना परोपाधिकृतम द्वार अंतरे नरोपाधि कृत तो घट पटाधिक्वार तो के बिना आकाश में भेद है उस भेद व्यवहार तो भे ऐसा नहीं है ठीक है परोपाधि शब्द न का कर काोपाधि क्या घट कर का उसके कारण उसके द्वारा ही आकाश में भेद हुआ होता है पार्थिक भेद नहीं दृष्टान्त मनुदय जैसे दृष्टान्त आकाश में पौर उपाधि घटक पटाधि उपाधि को लेकर के ही व्यवहार होता है भेद व्यवहार होता है वस्तुत्व तो तो आकाश में भेद नहीं है ठीक इसी प्रकार यथा यथाए तद तद देहोपाधि भेद कृत्य जीवे देह भिन्न भिन्न ही है देवी उपाधि देहो उपाधि के तो उपाधि के भेद के कारण जीवन में भेद व्यवहार होता है घटक घटा आकाश स्थानीय हो गया देह माना घटक के अंतर्गत आकाश से भी घटा भिन्न भिन्न कहा जाता है घट मठ आदि तो उपाधि भिन्न इसी प्रकार घटा आकाश स्थानीय होगा जीव जीव आत्मा सुटाकाश स्थानीय सु आत्मा सुरूपण ऐसे क्या जाता है जैसे आकाश एक ही है घट मठ आदि नाना घटक रूप उपाधि को लेकर के आकाश में व्यवहार होता है भेद व्यवहार वस्तुतः आकाश में भेद नहीं है ठीक किसी प्रकार आत्मा में भेद नहीं है भेद तो देहादि में देहादि संघात भिन्न भी नहीं है तत्कृत भेद व्यवहार आत्मा होता है एका निरूपण किया जाता है निर्णय निश्चय तीवेश निर्णय ऐसा जीवन में बुद्धिमान के द्वारा निर्णय किया गया हैत्मा तो में भेद नहीं देहादि उपाधि में भेद है उस उपाधि कृत भेद को लेकर के आत्मा में भेद व्यवहार जन्म मरण सुखी दुखी गंध मुख्य सब व्यवहार होता है घटाकाशादीना विपक्ष स्वभाव आशंक्य परिहर घटा का शादी में भेद नहीं है आकाश एक ही है ऐसा कहना पर पूर्व पीछे कहता है घटा का शादी विपक्ष नहीं वहाँ साध्य है वास्तव भेद है तो हेतु है और वास्तव भेद है तो कोई दोष नहीं वास्तव भेद नहीं रहे तो है तो भिन्न रूपत्व भिन्न कार्यकर्त इत्यादि जो हेतु कहा था तो व्यभिचार तभी बनेगा घटा का शादी यदि विपक्ष हो जहाँ हेतु रहे साध्य नहीं रहे किन्दु साध्यम है पूरा कुछ विपक्ष नहीं एक पर सिद्धांत प्रहार करता नशा आकाशोयता नैवात्म सदा जीवो विकारा सदा जीव विचार काशो काशो ना तो सदा जीवो घटाकाशो सु आकाशाव तथा जीव आत्मन सदा नकारावय नकारावय यहास आकाश से नकारा वयव महाकाश से न विकार न च अवयव घटाकाश महाकाश का विकार कार्य ऐसा नहीं उसका अवयव एक नहीं महाकाश का अवयव घटाकाश ही एक अवय ऐसे भाव नहीं आकाश में ये लोगो वैशेखी के लोगो अवयव का तो अवयव नहीं मानते निरवय तो उसमें अवयव घटाका से कैसे होगा आकाश व्यापक हो और घटा उसका भेद नहीं करता भेद करे भेदक हो तो उसका अवयव कहीं का ना कार्य है ना अवय एक ही आकाश घट के अंदर बाहर पूरा घट के अंदर घट के बाहर जितना भी आकाश है तो ना विकार है ना अवय तथा तो उसी प्रकार जीव आत्म सदा सदा नैविक ना भी अवय इसी प्रकार आत्मा का का आत्मा का जीव ना तो विकार है ना अवयव कभी भी विकार होता है ना कभी अवयव एक ही आत्मा सब के अंदर बाहर है देह के अंदर बाहर एक आत्मा है और देह के उपाधि को लेकर उपाधि पर में जीव व्यवहार कर दिया थोला देह को लेकर के सूक्ष्म देह को लेकर के, देह उपाधि जीव व्यवहार होता है वस्तु तो एक ही आत्मा में आकाशवद सबके अंदर बाहर समान है घटा घटाकाशा आकाश से विकारो अवयवा इत्यंगीकरा गया भी भेद से तत्रि भेदस्थाक विपक्षता श्लोक व्यावृत्ति चौध्य उत्थापय का पूरे घटाकाशा आकाश सेकार अवयकारा घटाका महाकाश का विकार कार्य अथवा अवयवे यहाँ मन से, भी भेद से तो त्रा भेदस्ाप्ति घटाकाश मठाकाशक के भेद हेतु तो न विपक्षता विपक्षी के भेद वाला नहीं है हो साध्य भे के भेद वाला आत्मा में सिद्धांत करते के भेद और विपक्ष होगा जहाँ के भेद नहीं रहे तो घटा का साध्य में तात्विक भेद नहीं रहता है ऐसे सिद्धांत कहता है और हेतु रहन से विपक्ष में हेतु रहन विचार हुआ हेतु किंतु पूर्वी कहता है वहां तात्विक भेद है घटाका भेद से तात्विकता न विपक्षता विपक्ष नहीं होगा ये श्लोक का व्यावर के चौद्यम आक्षेप श्लोक के द्वारा इसकी आक्षेप के निवृत्ति होती है उत्थापित पहले आक्षेप करता है पूर्वपति वास्तव में मान्य तत्व परमार्थ प्रत्या घटाकाशादि से रूप कार्यादि व्यवहारित भे घटाकाशादि में रूप व्यवहार कार्य व्यवहार समाख्या व्यवहार से अलग अलग व्यवहार होता है रूप घटाका से मठाकाश कार्य जलाहरण धारण शयनादि तो वास्तव ही परमार्थ के व्यवहार होता है रूपकारादेद व्यवहार पारमार्थिक भेद से होता है ये आक्षेप है सिद्धांत इसका निराकरण करता है ठीक न आकाश से निर्विकार निर्भयत्व लोक सिद्धृत आकाश निर्विकार निरवय आप लोग भी मानते निरवय वैज्ञानिकों ही मानेगी न आकाश में कोई विकार होता है न कोई अवयव है ये लोक सिद्ध है इसको लेकर परिहार करता सिद्धांत नहीं तो बचती ये ठीक है आह यथा यथा नहीं ंडल हिमादि ये का ये विकार फेन बुध बुधादि जल का अवयव है फेन बुध बुदादी अवय, अवय ये तो होते है विकार सुवर्ण का विकार भूषण है जल का अवयव हैदि ये विकार अवय है कि आकाश का घटाकाश ना, विकार ना के तो विकार है ना तो अवय व्यक्ति दृष्टान्त में यथा वृक्ष अवयव अच्छा ये विकार के लिए सुवर्ण का विकार और जल का, का, का, का भी विकार है फिर बुद्ध बुदावि ये विकार के लिए दोनों दृष्टान अवयव के लिए स्पष्ट दृष्टान ना यथा वृक्ष से शाखा वृक्ष के जैसे शाखा शाखा आदि अवय है ऐसे आकाश का घटाकाश अवय उत्तर दृष्टान दाष्टान्तिक माह जिस प्रकार घटाकाश महाकाश का विकार नहीं अवय नहीं दृष्टान्त में तो सुवर्ण का विकार है रुचक जल का विकार जनबुदबुदाद वृक्ष का अवयव शाखा प्रसादादी कि घटाकाश महाकाश का नकार है न अवयव उद्दिषातवा दस्ता आकाश से घटाकाश विकारावय ये घटाकाश आकाश का निक नवयव तथा नैवात्म पर महाकाशस्थनीय घटाकाशस्थनी जीव सदा सर्वदातवत नकार नवयव इसी प्रकार नैव आत्मा परस्य परमात्मा का जो परमार्थ सदरूप है परमात्मा शुद्ध व्यापक है उसका वो जो कि महाकाश स्थानीय जैसे महाकाश स्थानीय महाकाश का घटाकाश महा विकार नहीं अवयनी तो महाकाश स्थानीय परमात्मा का घटाकाश जीव जीव ना विकार ना अवय घटाकाश जीव सदा सर्वदा है यशो तो दृष्टान्त जो दृष्टान्त के अनुसार न विकार ना पे जैसे घटाकाश महाकाश का ना विकार तो है ना अवयव विकार को समझने के लिए दृष्टान्त व्यक्ति के दृष्टान्त वैधर्म उदाहरण सुवर्ण के विकार है रोचक आदि भूषण आदि जल का विकार फेनबुध उदि अवयव को समझने के दृष्टान्त वृक्ष का अवयव शाका प्रशा आदि घटाकाश महाकाश का महा ना तो विकार है ना तो अवय ठीक इसी प्रकार महाकाश थाने आत्मा का घटाकाश था जीव न विकार तो है ना अवैव <kuh> <kuh> तो नहीं। है नहीं नास्ति महाकाश के प्रति में विकारत्व अभि दृष्टू दस्ता दृष्टानुवाद करके आत्मा दास्ता है उत्तरार्धि नैवात्म सदा जीव विकारावय तथा उसकी व्याख्या करते हैं यथा तथा तो नैवात्म परस्य परमार्थ सदरूप का जो कि महाकाश स्थानीय उसका घटाकाश स्थानीय जीव अभी भी सर्वदा ना विकार होता ना अवयव होता है अनेकांतिक अनुमानस अमान स्थिति परितम जो हेतु दिया था भिन्न नामकत्व भिन्न कार्यकर्त भिन्न रूपत्व ये हेतु व्यविचारिक है क्योंकि भटाका आदि में भिन्न नामकत्व भिन्न रूपत्व होने पर भी वहाँ वास्तव भेद नहीं है अन्य करते अनुमान से अनुमान में दोष व्यविचार देखो व्यविचार होने से व्यविचार हेतु प्रमाण नहीं होता है अब व्यविचार व्यविचार नहीं होने से प्रमाण होगा अमानवय अप्रमाण स्थिति होने पर फलित क्या होगा अतः तो आत्मभेद कृत व्यवहार में से वही तो आत्म के भेद को लेकर व्यवहार होता है जो कहते हैं जुटा है जीवो ब्रह्मो निकारो ना अभी अपितु ब्रह्मे उपाधि अनुप्रविष्टम जीव शब्दीतम ये सिद्ध हुआ जीव ब्रह्म का निकार विकारे ना तो अवय तो विकार नहीं और अवय नहीं तो फिर जीव क्या है उपाधि अनुप्रविष्टम जैसे महाकाश ही घट मठ के अंतर्गत तो कह करके उसको घटाका से मठाका से नाम कहा जाता है वस्तुत एक ही महाकाश है इसी प्रकार ब्रह्म ही सबके अंदर बाहर एक है और आकाश में ऐसे संक्ष हो सकता है कि जड़ा है आकाश उसमें थोड़े छोटा घट के अंदर आकाश छोटा है और महाकाश बहुत बड़ा है किंतु चैतन्य में शरीर के अंदर चैतन्य बड़ा चैतन्य अंगुली के अंदर चैतन्य छोटा चैतन्य इसे माना जाता है चैतन्य छोटा बड़ा नहीं इसे अंगुली हिल रहा है अंगुली के अंदर चैतन्य छोटा है और देह बड़ा चैतन्य ऐसा नहीं है इसी प्रकार घट्ट के अंदर छोटा आकाश तो और महाकाश बहुत बड़ा ऐसे तो शंका हो सकती और चैतन्य देह के अंदर बाहर सर्वव्याप चैतन्य में देह के अंदर छोटा चैतन्य और बाहर बड़ा चैतन्य ऐसा नहीं चैतन्य सबके अंदर बाहर एक ही है ब्रह्म उपाध्याय में प्रविष्ट ब्रह्म ही देहादि उपाधि में प्रविष्ट होकर के जीव शब्दीतम जीव शब्द से कहा गया ब्रह्म ही, ही जीव शब्द से ईश्वर जीव कलया प्रष्टो भगवान दंडवधा लगोक ईश्वर ही प्रस्तुस्ता करने वाला ही जीव रूप से उपाध्यायिष्ट वस्तु तो प्रवेश नहीं है प्रवेश तो उपलब्ध है उसने दिखता है इसलिए प्रविष्ट कहा गया जीव शब्दीतम उपाध्यायिष् जैसे चंद्र का प्रति में दिखता है तथा चंद्र जल प्रविष्ट है वही चंद्र ही जल में दिखता है जल के माध्यम से ठीक इसी प्रकार देह में प्रविष्ट क्या प्रविष्ट तो उपलब्ध देह, देह के अंतर तो हृदय में आत्मा की उपलब्ध होती उपलब्ध होने से वहाँ प्रविष्ट शब्द से कहा गया बस उत्तर तो प्रवेश भी नहीं है वही ब्रह्म ही देह उपाधि में दिखता है इसे जीव शब्द से कहा गया उत्तम पूर्वता तभी उत्तम ब्राह्मण शुद्ध होता जीव से रागादि मह्मा तो शुद्ध है जीवन में तो राग द्वेषादि मल है एक शुद्ध एक मलिन दोनों एक ही एक होंगे एक तो युवा इतिहास सिद्धांतिकता परमार्थ तो जीवश्या मलबत्तम इतिहास परमार्थ तो जीव में राग आदि मल नहीं आत्मा में नहीं राग द्वेषादि सब अंतकर्ण का धर्म है आरोपित तो होता है आत्मा में अंतकर्ण में जैसे जल में चंद्र का प्रतिमा आकाश का प्रतिमा दिखता है चंद्रमी कंपन जल में कंपन होने पर आकाश में चंद्र नक्षत्र में कंपन आरोपित होता है आकाश में कंपन ही जल में कंपना जल में आकाश का से जल कंपन आकाश में आरोपित होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा में राग द्वेषादी कुछ भी नहीं है राग द्वेषादी अंतकोण का धर्म है और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है प्रतिम्बे दिखने से जब अंतकर्ण में राग द्वेषादी कंपन मृत्यु हुई है का परिणाम उस आत्मा में दिखता है परमार्थ तो जीव से आप नास्ती मलबत्तम सिद्धांत करता है, है, है जीवन में भी परमाथम मलबत्तम राग दुषाधि मतलब है ही नहीं। <coughs> यथा भवति बालानं यहां गगन मलिमल तथा यथा बालना गगनम मलै ही मलिन बालों के दृष्टि से गगनमी मलिन मल से युक्त ऐसे बालों की दृष्टि से, से, से, से होता है तथा अबुद्धा आत्मा भी मलै मलिन अज्ञानी के दृष्टि से आत्मा भी मलि राग दिशादि मल मलिन मलिनात्मा ऐसे होता है लगता है अबुद्धान अज्ञानी के आकाश तो मलिन नहीं होता घट आदि के अंतर्गत किसी में मल है अथवा आकाश में मल दिखता है मेघ आदि दिखा महिला दिखता धुली आदि तो ज्ञानी आरप करता है बाल अभिवेकी आकाश मलिन है आकाश में मल नहीं है ठीक इसी प्रकार अबुद्धान अज्ञानी नाम आत्मा भी मल ही मलिन बच्चों के तो आत्मा में मल नहीं है श्लोक से तात्परि महाभाष्य में यस्माद यथा घटाका साथि भेद बुद्धि निबंधनु रूप कार्यादि भेद व्यवहार तथा देहोपाधिजीवभेद जन्म मृणाद्यवहार तस्तृतमे क्लेशकर्म फलमल आत्मन न इति अर्थम आह यथा भेद पीतमर्थ दृष्टाते यदि उपाधि उसको लेकर के भेद बुद्धि हुई उस मठादिभेदबुद्धि मूलक भेद बुद्धि के कारण ही घटाकाश मठाकाश रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न हो गए। व्यवहार रूप है छोटा छो बड़ा कार्य जलाहरण जलधारण शयन आदि मठाकाश में शयन कर्ककाश में जलाहरण जलधारण रूप कार्य आदि से समाख्या एका नाम घटाकाश एक नाम मठाकाश एक नाम मठा कर्ककाश घटाकाश मठाकाश घट मठ आदि उपाधि के भेद के कारण घटाकाश आदि भेद बुद्धि भेद बुद्धि होने से उनका रूप और कार्य भेद व्यवहार हुआ वस्तुतः तो एक ही आकाशीय इसी प्रकार देहोपाधि जीव भेदि तो देहो उपाधि उपाधि के कारण जीव भेद हुआ उपाधि के भेद उसके कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार इसे आदि से सुख दुख बंध मुक्त सब तो व्यवहार होता <coughs> तस्मात तत्कृतम एवं क्लेश कर्म फलम अलवत्तम उपाधि कृत जीव देहादि उपाधि भेद को लेकर के जीव में भेद व्यवहार हुआ उसको लेकर के किसी में, से, में, में तो राग आदि क्लेश है किसी में पाप कर्म है उसका फल सुख दुख है मलबत्व राग देशादि ई काम क्रोध आत्मा में कल्पित कल्पित है न परमार्थ तो आत्मा में नहीं बस तो अंतकर्ण का धर्म है अंतकर्ण में आत्मा का चीरा दिखता है अंतकर्ण के साथ आत्मा का तादात्मा होता है तो अंतकर्ण का धर्म धर्मी से के धर्म आत्मा में थे। थे आत्मा में दिखते, दिखते, का धर्म आत्मा से इसको देना प्रतिपादन करते लिखते श्लेषकर्मादर्म आध्य घटाकाश मठाशूचि उपाधिमितेद मठ सूची पाश चीद्र अलग अलग, अलग लेकर तो के ऐसे भेद व्यवहार होता है उपाधि निमित भेद वस्तु का भेद नहीं उपाधि के कारण भेद औपाधि का तद विषय बुद्धि उपाधि निमित्र का भेद भेद को विषय करने वाला बुद्धि बुद्धि प्रयुक्त रूप रूपभेद पहले घटाका समाका से, से भेद बुद्धि हुई उसके कारण उसका रूप अलग है अर्थक्रिया कार्य अलग है नामभेद समाख्या रूप अर्थक्रिया है कार्य और नाम भेद हो गया समाख्या ये व्यवहार होता है नफर एक आकार में दिखता है उपलब्ध थे तथा देहादि उपाधि भेद प्रयत् देह इंद्रिया उपाधि उपाधि के भेद है उपाधि भेद के कारण जीव भेद हुआ जीव में औपाधिक भेद है औपाधि के भेद होने के, के, के कारण तत्कृत औपाधि के भेद कृत व्यवहार अलग अलग है मरना सुख दुखादि व्यवहार एक जन्म होता है कि हो। मरता है सुखी के दुखी ये सब व्यवहार होता है व्यवस्थित यस्माश्टीयम जाता है तस्मा अविद्याद्तमेवत्मनों रालब रागादीमत्व अवद्या विद्यम अविद्या विदमान श्रुतम आत्मनों रागादीमत्म अविद्या विद्यम भेद तेन तेन अभीद्यादेदन अभीदेद से ही आत्मा रागादीमलबस्तुत अस्त आत्मा वस्तु भेदन रागादीमें अर्थम तो दृष्टात द्वारा प्रतिपादय तो सन् दृष्टात के द्वारन कर्तव्य आदो दृष्टान दृष्टात कहते यथावती बालानाम बालानम मलिन मलि तथा तो यथा भवति भाष्य में लोके बालाम कावे नाम गगनम आकाशम गगन काशम घन रज धूम मलिन घनेज धूलि धूमादि मलय से मलिन अविवेके लोक कल्पना करते मलबत् न गगनमलगत यथात्म विवेक नाम गगन को जो जानते हैं वो जानते गगन में कोई महिला का संबंध नहीं किसके साथ उसका संबंध नहीं ठीक है दृष्टान्त भाग का निविष्टाक्षराणी व्याच दृष्टान्त में जो है यथा भगवती बाला नाम गगनमें उसकी ना व्याख्या हुई दास्तांतिक भागवता नाम अक्षरा नाम अर्थमा दास्तांतिक है तथा भगवती अबुदा नाम आत्मा उसमें आने मेरे शब्द की अर्थ कहते भाष्य में तथा वती आत्मा परोपी परमात्मा भी ये विज्ञाता प्रत्येक आत्मा है क्लेश कर्म फल मल मलि मलिनो अबुदाना अबुदाना प्रत्येक आत्मा विवेक अहिता ना आत्मा के विवेक जिनको नहीं है वही कल्पना करते आत्मा इसी प्रकार मलिन हो गया मले से कौन सा मल है क्लेश कर्म फल क्लेश कर्म फल सुख दुख इसी मलों से युक्त हो करके आत्मा प्रत्येगात्मा मलिना ऐसे अविवेकीय दृष्टि से होता है न आत्मविवेक बताम, जिनका विवेक है उनके लिए कोई नहीं जैसे आत्मा कोई मलिन मला नहीं है ऐसा आत्मा में भी कोई संबंध नहीं यही ही प्रत्येगात्मा टीका में विज्ञानता सो के अबुदाना मलिन भवती संबंध जो प्रत्येगात्मा है वही विज्ञानता है वो, वो अज्ञान के दृष्टि से मलिन होता है अबुदाना में इतना सकती है अबुद्धा नाम कार्य करते प्रत्येगा विवेक रहता ना जिनको प्रत्येगा अविवेकी प्रत्येगा अभिवेकी के द्वारा आरोपित होने पर भी प्रत्येगात्मा में जो आरोपित मलबत् आ गया तो मल के कारण फल उसमें आएगा वास्तव हो जाएगा ऐसा संक्रांति कहते नहीं उसित फेन तरंगा उस देश है मरु में प्राणी त्रिशा वाले प्यासा बहुत प्यासा होने से पान, पानी पीने के लिए इच्छा करते हुए ढूंढते ढूंढते देखे मरुभूमि जल दिखता है थ्रेड बद प्राणी के द्वारा अभ्यारोपित तो हुआ आरोपित तो तो हुआ क्या आरोपित हुआ उधर का तरंग आदि कभी देखो वहाँ जल है वहाँ फेन दिखता तरंग दिखता है दौड़ पानी पीने के लिए कैसे बहुत थ्रेड बल वाले प्राणी के द्वारा आरोपित हो फेन तरंग आदि वस्तुतः ऊसर जैसा में नहीं होता है करने पर भी जल के संबंध मरुह में नहीं है ठीक इस प्रकार कथा आत्मा अबोध आरोपित कलेश मलिन नबत अज्ञान के द्वारा आरोपित कलेश अज्ञानिक के द्वारा आरोपित क्लेश मल से आत्मायुक्त नहीं होता है आ मलिन न बगत वस्तु तो निर्मला शुद्ध ही है भद्रंग संयम देवा